नारायण नारायण आज का विषय है भगवान को हम स्वयं को समर्पित करें तो सुख दुख मिट जाएंगे साधु जन यही कहते हैं कि हम राम के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण करें राम को हम अपना सर्वस्व कैसे अर्पण करें इसका मार्ग सज्जन समझा देते हैं पहली बात तो यह है कि हम भगवान का अधिष्ठान बनाए रखें अधिष्ठान के कारण ही उपाय ज्ञात होते हैं अखंड अनुसंधान रखने पर हमारे हाथ से जो कर्म होते हैं वे हम सहजता से भगवान को अर्पण कर सकते हैं उपास्य देवता का स्मरण करें और मन से भगवान की शरण जाएं। जो सदगुरु होता है उसे दूसरा कोई काम नहीं करना पड़ता सदवृत्ति सद्गुण, दुर्गुण आदि विकार राम को समर्पण करें उसी से हम राम के बन जाएंगे राजा का बेटा जन्म पाते ही अनायास राजपुत्र हो जाता है अपने आप उसे राजपथ मिलता है वैसे ही यदि हम अपने को राम के चरणों में अर्पण कर दें तो विषय वासना का स्पर्श नहीं होगा व्यवहार में हम दक्ष रहें और मन से भगवान की शरण जाएं। जो सदगुरु की शरण जाता है उसे विषय का भय नहीं होता यदि हम राम का निरंतर चिंतन करें तो राम की दया होगी यदि हम अपने मन के साथ देह भगवान को अर्पण करें तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा उसका कारण ही क्या परमार्थ का मुख्य साधन अखंड अनुसंधान है अतः हमें निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए अंतकरण में सदा भगवान का ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है सभी बातें हम करते रहें, लेकिन व्यवहार में कभी गलती नहीं करनी चाहिए संसार में जैसा अतिथि व्यवहार करता है वैसा हमें गृहस्थी में बरतना चाहिए बाह्य सृष्टि विषयों से भरी हुई है अतः उसमें हमारा मन आसक्त नहीं होना चाहिए देह को कर्म करते हुए गृहस्थी में लगा दें और मन राम के चरणों में लीन करें लोभी आदमी का चित्त पैसे के चिंतन में लगा रहता है और वह सभी बातें उसे ध्यान में रखकर करता है वैसे हमारा मन राम के प्रति रथ होना चाहिए और तदनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए चील तो आसमान में भ्रमण करती है लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य की ओर रहता है ठीक वैसे ही आदमी कुछ भी करता है लेकिन उसका मन विषय वासना में ही रहता है अतः मन की इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर मन को संयमित करके स्थिर रखें इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है और एकाग्रता के लिए नाम स्मरण अत्यावश्यक है एकाग्रता के लिए सच्चा एक ही उपाय है और वह उपाय है नाम स्मरण के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रेम दृढ़ता रखकर अपना साधन अधिक जोर से करना चाहिए राम के प्रति यदि प्रेम दृढ़ हो गया और विषयों से निवृत्ति हुई तो रघुपति दूर नहीं होता वह समीप आता है वह वार में दक्ष रहकर राम का सदा चिंतन करे गृहस्थी में दक्षता बरत कर उससे रहना चाहिए जो जो दिया है वह परमेश्वर ने दिया है ऐसा मानकर उसे संभालना चाहिए परिवार भी राम ही की कृपा से प्राप्त होता है अतः उसका ठीक ठीक रक्षण करना जरूरी है फिर भी उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए आसक्ति न रखना ही परमार्थ है सभी बातें करें लेकिन उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए हमें राम की सेवा करनी चाहिए लेकिन वह विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं यह ध्यान में रखें कि गृहस्थी कभी सुखदायक नहीं होती वह तो कर्तव्य का एक अंग होती है मन में भगवान का भजन करें लेकिन हमेशा सावधान रहें अन्यथा हमारा मन फिर से विषयासक्त हो जाएगा नारायण नारायण